सत्य में जैसे उदय समय कहा गया है, पुराण वचन से विरुद्ध होता है जैसे करके उसका परिहार द्रवड़ाचार्य जी ने कहा है उस परिहार का कथन कथनिका भगवान भक्ति अमरावती है पूर्व दिशा में उस जितने समय उसका रहता है उसके दोगुणों काल शनि मणिपुरी दक्षिण में उद्वासन निर्वासन होता है उसके दो काल है पश्चिम में इसी क्रम से दो गुणा दोगुना समय उस समय लोग प्राणी रहते हैं और तो प्राणी का अभाव होता है तो प्राणी नहीं रहने से उनके अपेक्षा उस सूर्यास्त सूर्यास्तमय का व्यवहार नहीं होता है अमरावत्यादिपुरीसु पूर्वपूर्वपेक्षा उत्तर उत्तर उद्वास काल दुनम अस्त पूर्वपूर्वपेक्षा उत्तरो उद्वास निर्वासन वाष के अभाव का काल दिवस दर्शन दर्शन सवितुदयास्तम सविता दर्शन उदय अदर्शनम अस्त ये कहा गया ठीक है अस्तमेति नोदेति अस्तमे तथा स वाचन नोतिदयास्तमे न उदेति कविस्तम तुम में गमन के समय पूर्व में हो पश्चिम तो में दक्षिण तुल्य गति समान है सवित्रदयास्त काल वैषम्य में अतम उदयाष्ट काल में विषमता कैसे समान होना चाहिए चार दिशा में आशंका करके उत्तर देते हैं। तन तस नाम प्राणी नाम अवावे। निवास करने वाले प्राणी यदि नहीं रहे तान प्रति तेहन मार्ग गई उसी मार्ग में सूर्य जाने पर भी नैव उदयता नक्षर आपत्ति तदअ से सूर्य जाने पर भी प्राणी जब है तो उनके अभिप्राय से दर्शन होता है तो उदय कहा जाएगा अदर्शन हो गया तो अस्त कहा आ जाएगा जब प्राणी नहीं है सूर्य उस रास्ता में जाने पर भी न उदय होते है न अस्त है इसे कहा जा है क्योंकि चक्षुर गोचरापत्त्य के विषय हो तो उदय कहा जाएगा चक्षुग से अभाव हो गया तो अस्त कहा जाएगा जो प्राणी ही नहीं तो उदय अस्तमय का व्यवहार नहीं होगा टीका में भोग काल दिगुण न सावित्री गतिर आधिक के भोग काल दो दुगुण है सूर्य गति अधिक होने से श्रुति के द्वारा कहा गया ये नहीं है ये न पुराणों विरोध इससे पुराणों विरोध होता है सूर्य गति में कोई अधिक नहीं किंतु वत्यादि नाम पुरी नाम अमरावत्यादी वत्यादि न अमरावरी इंद्र की दैत्यादी उपहता पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तर उत्तर उत्तरो उत्तर उद्वास पूर्व पूर्व क्या उत्तरोस का निर्वासन तदपेक्षा भोगकाले उत्तरो अथ उद्वास कालाधिक उद्वास तो अदिकाल भोग नहीं होता ये होगा उद्वास है निर्वासन वास का वास के अभाव काल अद तो भोगच्युति कालाधिक भोगच्युति भोग से च्युत हो जाना भोग का अभाव काल अधिक होगा न भोग काला अधिकम वास काल अधिक हो तो भोग काला अधिक कहेंगे अरे वास के अभाव काला अधिक हो तो भोग के अभाव काल अधिक होगा न की भोग का काला अधिकम ऐसे संख्या कहते हैं तथा तो अमरावत्या सकासा द्विगुणम कालम साइमणिपुरी बसती भोगच्युत द्विगुण होता है तो भोग भी द्विगुण होता है दो गुना जितने समय अमरावती में जितने समय प्राणी रहेंगे इसके दो गुना समय प्राण रहेंगे स्वापुरी में अमरावती में जितने समय भोग का अभाव होगा उसका दो गुना अभाव होगा मणिपुरी में अर्थात वहां यदि जितने समय में अमरावती में एक बार भोग हो करके एक बार भोग भाव हुआ इतने समय तक रहेगा साई में भोग और इतने समय होगा भोग अभाव दोगुना होगा भोग दोगुना भी भोग अभाव इसी क्रम से भोग काल भी दोगुना है अमरावती की अपेक्षा द्विगुण काल साइमणिपुरी बसती अत स्तन निवासीन प्राणीन प्रति साईमणिपुरी में जो रहेंगे जीव उनके प्रति दक्षिण तेव उदय उत्तर तो अस्तमेति, अष्टमेति से उदय जैसे उत्तर अष्टम उच्यते यह जो दक्षिण में उदय उत्तर में कहा गया वस्तु तो जहाँ सूर्य उदय होता है उसको तो पूर्व कहा जाएगा सबके प्रति पूर्व में ही उदय है दक्षिण में उदय उत्तर कैसे है अस्मद बुद्धि अपेक्षा हमारे बुद्धि की अपेक्षा करके ही कहते हैं दक्षिण में साय है उसको लेकर के दक्षिण में उदय होगा और उत्तर हमारे बुद्धि को लेकर कहते हैं टीका यहा उल दिगुण उतम तद्वत उद्वास काल तद द्विगुण है तो वाष काल द्विगुण है वास के अभाव प्राणी जितने समय प्राणी रहेंगे उतने समय प्राणी का अभाव होगा दो गुण स्वयं प्राणी नहीं रहेंगे तो दो गुण स्वयं प्राणी रहेंगे अमरावती निवासी प्राणी वर्गपेक्ष सैमन निवासी प्राणीन प्रति द्विगुण द्विगुण सवित्र उदयुति युक्तम से वक्त इसलिए प्राणी अधिक से उनके प्रति अमरावती वच, अमरा में जो निवास करेंगे प्राणी उनके के पूरा मणिपुर में निवास करने वाले प्राणी दुगुण काल उनके दृष्टि सूर्य के उदय अस्तमय होगा अधिक असम रहते हैं इसी वक्तु में युक्तम क्योंकि दर्शन दर्शन द्विगुण काल भावित हुआ दो प्राणी रहेंगे दुगुण काल तो गुण तक तो काल उनको उदय और में का अनुभव होगा दर्शन आदर्शन द्विगुण काल भावी तन निवास, निवासी दृष्टि अपेक्ष दक्षिण उत्तर उदय अस्तमय वहां जो रहते हैं साई में उनकी की दृष्टि से ही दक्षिण में उदय उत्तर में अस्त ऐसा नहीं गे सप्तृष्ट पूर्व पश्चिमों उनके दृष्टि से जहां जहाँ जो रहते हैं सौ के दृष्टि से पूर्व में उदय पश्चिम में पच्चिमोर तय उदय तथा दक्षिणा में उदय उत्तर उत्तरमस्त कैसे कहा गया अस्मदुद्धिमश दक्षिणत उदयती उतरत अस्तमीतिच्य हमारे बुद्धि की पीछे? क्योंकि हम दक्षिण में है साई मणिपुरी होने से उनके हमारे दृष्टि से उदय अष्टमय कहते दक्षिण उदय दक्षिण उदय तो उसके भी मास्टर ऐसे कहा जाएगा क्योंकि दक्षिण दिशा में साई है जहाँ साई है वहाँ प्राणी के लिए दिन रात होता है तो सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होता है तो उनके दृष्टि से तो पूर्व हमारे दृष्टि से दक्षिण उदय होगा भी कहा गया युव शब्द स्तर तिवासी जन अपेक्षा दक्षिणोत्तर स्थाय असतमी दक्षिण तय देता युव शब्द से निवासी जन अप जो वास करते उनकी अपेक्षा दक्षिणोत्तर नहीं है दक्षिणोत्तर असत्यम उनके अपेक्षा दक्षिणोत्तर नहीं उनके अपेक्षा तो पूर्वपस्त है इसलिए युव दिया हम जो विचार करते थे दक्षिणोत्तर हमारे दृष्टि से इवशि यथा अमरावती अभी सयमनिया कालाधिक मुक्तम पूर्व दिशा में अमरावती के अभी दक्षिण में शायमणि में उद्वास काल अधिक भो काल भी अधिक तथा तदपेश सयमणिपुरी काल में जितने भोकाल और उद्वास काल उसके दो है वारुण्याम पश्चिम में उसके दो गुणा तदपे तो उत्तर में तत्कालिक भोगकाल और भोगचित काल दो दोगुना समझना तथा उत्तराश्वी पूरी से जना उत्तरपुरी में भी इस प्रकार समझना दो अमरावती के बाद संयमणिपुरी कहने के बाद और दो ही रहा तो उत्तराशोपी बहुवचन कैसे टीका में संयमिंच अंतर्भागे बहुवचन है को लेकर के दक्षिण को मिला करके तीन गुण से बहुत संख्या उत्तराशोपी जाना अमरावती में जैसे कहा इस उत्तर उत्तर पूरी में दो दो गुणा है इत अस्मदुद्धि अपेक्षा दक्षिण गत्या दिना अस्तमन हमारे बुद्धि को लेकर के दक्षिणतः अस्त उदय इत्यादि सर्वेशा च मेरूर उत्तर तो भवती मेरु सबके उत्तर में है टीका में कैसे उत्तर में है उद्यंतम आदित्यम पुरतो तो उदय होते आदित्य को सामने देखते हैं अर्थात पूर्व की ओर मुख करेंगे रहे, उत्तर है वाम तरफ है वाम भाग्य स्थित मेरु तो पूर्व दिशा के मुख करके खड़े होंगे उदय काल में उसका दर्शन करते समय था पूर्व की ओर मुख करेंगे तो बाम भाग में उत्तर दिशा है वाम दक्षिण दैनिक तरफ मेरु है बाम भाग में स्थित है मेरु सर्वेश में वो तरफ तो बहुत ही सबके उत्तर में मेरु है जब हम सूर्य की मुख करके पूर्व दिशा की उर्मुख कर खड़े होंगे तो वाम तरफ उत्तर में मेरु है तथा च उदयास्तम पूरापर दिग्भा नक्षिणी इत्यादि वचन उदय तो जहाँ उदय होता है उसको पूर्व है अस्त होता है तो पश्चिम कहा जाता है उदयास्तम पूर्वापर दिग् विभागात पूर्व पश्चिम दि का विभाग होता है उदय अस्तमय के द्वारा जहाँ उदय होता है वो पूर्व होता है जहाँ अस्त होता है पश्चिम ही इसलिए उन उसी पुरा में जो वास करते उनके दृष्टि दक्षिण में उदय अस्त उत्तर में ऐसा नहीं किन्तु अस्म किंतु अपेक्षा हमारी दृष्टि अपेक्षा दक्षिण में उदय उदय दक्षिण में ऐसा ही मनुपरी उसको लेकर के उदय अस्त में कहा गया उद्वास काल दवगुण्य अपेक्षा भोग काल दवगुण भी त्युक्तन काल दो गुण होने से भोग काल भी दो गुण है संप्रति सावित्री सम्प्रति सवित्र गेक्षा भोग काल अधिक नंका करते है ऐसा क्यों नहीं मानेंगे सूर्य की गति अधिक है अधिक समय सूर्य का गमन होता है तो भोग काल अधिक ऐसा क्यों नहीं होगा इतिहास पुराण विरोध समाधान असम सूर्य के गति विरुद्ध ऐसे मानेंगे तो पुराण विरुद्ध होता है समाधान नहीं होगा पुराण विरुद्ध समाधान होने के लिए वस्तुत तो काल भोग काल जितने उवास काल इतने दो दो गुणा अधिक अधिक होता है पूर्व दक्षिण उत्तर क्रम से एक से दूसरा है पूर्व में दो, दो गुना भोग काल दो गुना भोग भाव काल प्राणी उसमें रहेंगे जितने समय इतने समय नहीं रहेंगे यदा अमरावतिया मध्यान्हगत सविता अमरावती में मध्यान्हगत सविता है उद्यान दृश्यते कार्यचित्र बनाया था अमरावती में उदय उद्ध हो पूरा मध्यान्ह अमरावती में मध्यान्ह अमरा मध्यान है तो उदय होगा दक्षिण में तथा स्वायम अन्यम उद्यान दृश्यते दक्षिण में उदय दिखेगा तब तो अभी सूर्य की गति कैसे होगी देखो मध्यान्हने में सूर्य रहे पूर्व में उदय हुआ दक्षिण में अभी सूर्य जहां उदय हुआ उधर आएंगे या जहा अस्त हुआ उधर जाएंगे अस्त होते हैं उत्तर में विवाह है महेंद्री पूर्व में अस्त होते है विभा में उदय होते है साई में दक्षिण में अब सूर्य पूर्व दिशा से किस ओर चलेंगे बताओ जहां अस्त हुआ वहाँ जायेंगे या जहां उदय हुआ उधर जाएंगे जहां अस्त हुआ वहाँ सूर्य जायेंगे जहाँ अस्त जायेंगे तो फिर अस्त होने के बाद तो दिन हो जाएगा सूर्यास्त होने के बाद तो फिर मध्याह्न हो जाता है अस्त होने के बाद रात्रि होती है या मध्यान्ह होता है तो उदय होने के बाद मध्यान्ह होगा या अस्त होने के बाद मध्यान्ह होता है तो सूर्य कहाँ जाएंगे उदय को जहां उदय हुआ उधर जाएंगे, या जहाँ अस्त हुआ उधर जाएंगे बोलो सूर्य उदय है पूर्व में माहिन्द्र में उदय नहीं उदय तो है उत्तर में नहीं उदय है दक्षिण में अस्तव है उत्तर में मध्यान्ह में है माहिन्द्र में और दोपहर है पूर्व में उदय हुआ दक्षिण में अस्त हुए पश्चिम में और सूर्य की गति किस तरफ होगी आगे सूर्य जाएंगे? इधर जायेंगे है। क्या है उत्तरगढ़ जाएंगे जहाँ अस्त हुआ जहा अस्त हुआ मध्यान्ह के बाद अस्त जहा हुआ सूर्य वहां जाएंगे वहां फिर मध्यान्ह होगा जहाँ अस्त हुआ था उधर सूर्य जायेंगे तो जहाँ अस्त हुआ वहाँ मध्यान्ह होगा जहाँ उत्तर उदय हुआ था वहां रात्रो जाइए क्या है बोलो <laughs> जहाँ उदय हुआ था वहां जहाँ उदय हुआ था वहा मध्यान होगा अस्त होने के बाद मध्यान होता है एक समय में उत्तर में है अस्त दक्षिण में है उदय अभी मध्यान होगा कहाँ मध्यान होगा, होगा बता उदय समय पूछ रहा हूँ एकत्र हुआ एकत्र उदय है तो अस्त के तुरंत तो उत्तर में मध्यान होगा या उदय तो उत्तर में मध्यान होगा उदय के बाद मध्यान होगा इसमें ना अस्त के बाद मध्य रात्र होगा इसलिए जहाँ उदय हुआ था सूर्य उसको उड़ जाएंगे ना कहाँ उदय हुआ था दक्षिण में तो मध्यान्ह में है पूर्व में फिर सूर्य किस तरह जाएंगे हम्म अरे नाम अमरा दक्षिण दक्षिण में जाएंगे हमारा अमरावती में तो मध्यान्ह है पूर्व दिशा में और सूर्य जाएंगे कहाँ दक्षिण में जाएंगे यदि पूर्व से दक्षिण जाएंगे तो गति कैसे होगी घटी जैसे चलती घड़ी जैसे चलती ऐसे है या विपरीत तो हुआ घड़ी जैसे चलती विपरीत कैसे पूर्व से दक्षिण गए तो पूर्व में मध्यान्ह दक्षिण में जाएंगे उल्टा है <coughs> देखो आगे देखो हमारा अमरावत्या मध्यान्हत सविता तथा स्वयं उद्यान तत्र मध्यान्हत तत्व स्वयं में मध्यान्ह हुआ अभी दक्षिण में मध्यान्ह हुआ कहा उदय दिखेगा उदय अभी पूर्व में मध्यान्ह था मध्यान्ह से आगे दक्षिण को पूर्व से दक्षिण को आए मध्यान्ह के बाद आए दक्षिण को दक्षिण में अभी उदय होंगे तो पूर्व में हाँ पश्चिम ये समझो चित्र के सामने रखो पूर्व से सूर्य दक्षिण को आए दक्षिण में उदय हुआ था मध्यान्ह हो गया दक्षिण में जो मध्यान्ह हो गया उदय कहाँ दिखेगा पश्चिम दिखे, उदय तर मध्यान्हगत बारुण्याम उद्यान दृश्य थे बारूण पश्चिम उदय दिखेंगे तथा उत्तर श्याम इसी प्रकार क्रम से प्रदक्षिणाम तुल्यवाद मध्यान मध्यान में हुआ हुआ दक्षिण में तथा बारुण्या मध्यान्ह पश्चिम में हुआ उदय कहा उत्तर में उद्यान उत्तर का नाम विवाह तथा तो उत्तर दक्षिण प्रदर्शन उतमच वायु प्रोक्त वायुपुर मध्यगस्तमरावत्या उदय सत्र दृश्यते सुखायाध रात्रया यावत् मध्यग यस्कर पूर्व दिशा में मध्यान्ह तो दक्षिण में वैवश्य शयमने उदयन दृश्य उदय होगा और अर्धरात्र होगा सुखायात्री अस्तमेट उत्तरेमस्त कथम पुनः स यवता आदित्य उत्तर तो उदयता दक्षिण तो अस्तमेता उदय जितने होंगे उत्तर से दक्षिण वस्ते जाएंगे उसके दो गुण ऊपर उदय होंगे नीचे वस्तु जाएंगे ये कैसे बनेगा दिस्ताव तो ऊर्धव उदयता अभांग ऊपर उदय होंगे नीचे वस्तु जाएंगे कैसे होगा न तत्र त्र वा काल सेवा आधिक्यस्त उद्वास काल निवास काल कुछ ही नहीं उदय कालाधिक भोग काल वहा निवास काल प्राणियों का निवास काल अधिक होता तो उदय काल अधिक होता भू काल अधिक होता ऐसा तो नहीं तो ऊपर कैसे दो गुणा उदय होंगे नीचे जाएंगे, इसका स्पष्टीकरण करते है इलावृतवासी सर्वतः पर्वत प्राकार निवार्य रश्मिनाम सविता ऊर्धव उदयता अर्थाक्यता दृश्यते इलावृतवासिना इलावृत देश मेरु के चार दृष्टिका दे चतुर्दिशम इलावृतम नाम उत्तर में है उसे चार दिशा में इलावृत नाम का वर्षा है उत्तर मेरु के चार तरफ है वो इलावृत में जो रहेंगे उनके पास चार तरफ प्राकर जैसे पर्वत है बड़े बड़े जैसे सब चार, सब चार तरफ पर्वत है बीच में बीच में रहेंगे और चार तरफ प्राचीर जैसे दिवाली जैसे बड़े बड़े पहाड़ कहीं जैसे ऊपर जाएंगे, कहीं स्थान होता है नीचे हम रहेंगे चार तरफ पहाड़ है ऊपर जाएंगे तो पहाड़ चढ़ेंगे नीचे कहेंगे लेकिन चार तरफ पहाड़ है चार तरफ दिवाली जैसे पहाड़ हुआ सूर्य उदय दिखेगा ग्यारह बजे बराबर यदि है तो पर्वत नहीं रहे तो सूर्य होते सुबह दिखे जाएगा ऐसे कुछ पहाड़ी में कुछ स्थान में है जहाँ पूर्व दिशा के और बड़े पहाड़ है तो सूर्य उदय सुबह सुबह दिखेगा पहाड़ के ऊपर धूप दिखेगा अभी देखो हाँ पहाड़ में धूप दिखेगा प्रातःकाल धूप थोड़ा थोड़ा पहाड़ थोड़ में दिख जाता है और सूर्य उदय देखना है कि कितना देर होगा पहाड़ यदि पूर्व दिशा में प्रास में है तो एकदम ऊपर जाने पर उदय होगा ऐसे सुना था कि स्थान अभी भूल गया ये हिमालय में कहीं कहीं थोड़े समय सूर्य उदय दिखेगा अब और थोड़ी देर बाद अस्त हो जाएगा क्योंकि एकदम ऊपर पहाड़ है पश्चिमी भी पहाड़ है और उदय दिखेगा इतना आने पर तो ऊपर उदय है ना सूर्य कहाँ उदय हुआ ऊपर उदय है कहीं कहीं पहाड़े में से रहेंगे तो नीचे ऊपर तो उदय दिखा यहाँ कहीं है नीचे और वहा एक पहाड़ के बीच में कोई पहाड़ नहीं खाली जाएगा वो दिखेगा नीचे अस्त हो रहे ऊपर हम खड़े और नीचे जहा पहाड़ में जाएंगे वहां से ऊपर है वहाँ से नीचे भी और नीचे कहीं पहाड़ नहीं है नहीं देखे अस्त होगा कहाँ दिखेगा नीचे ऊपर उधर उधर अस्तरेगा यही कह इला नाम सर्वतः पर्वत प्राकार निवारिता निवारित आदित्य पर्वत रूप प्राकार प्राचीर है जैसे उसके द्वारा निवारित होगी आदित्य की रश्मि दिखते इसे उदेता। नहीं इसे सविता उद्विव उदयता ऊपर जैसे उदय दिखेगा अरबागस्त में दिश जाते ठीक है चार दिशा में इलाबूत नाम हुआ तस नाम प्राणी नाम उभय पर्वत अभ्याम जो इलावृत में है दोनों तरफ पर्वत है मानसोत्तर सुमेरु सुमेरुभ्याम एक मानसोत्तर और एक सुमेरु पर्वत है प्राकारस्थानीय प्राकार, प्राकार जैसे बड़े बड़े दीवाले जैसे उभय उत्तर उभय उभयत्र इधर देखेंगे उधर देखेंगे महाक्षण महत आ चक्र आदि देखेंगे विनिवारित आदित्य रश्मि नाम आदित्य रस्मि निवारित हो जाते हैं दिखते नहीं इसे ऊर्धव उदेता और उदयास्तमयले तो तो तो बताया था उदय ने जैसे जब दिखने लगा तब कोई उदय हुआ नहीं दिखा तो अस्त हुआ और यदि ग्यारह बजे सूर्य दिखने लगे पहाड़ी के बारो क्या कहेंगे अभी सूर्य उदय हुआ अभी भी हम सूर्य उदय अभी पंचांग में सूर्योदय देखो हम दर्शन करते हैं नौ बजे आठ नौ बजे ये सात बजे कुछ साढ़े छह सात उदय होगा लेकिन हमको दिखते समय बज जाता है पहाड़ होने से और पहाड़ के पास जाओ तो ग्यारह बजे दिखेगा तो कहेंगे सूर्योदय हुआ अभी हम कति सूर्योदय देखते है कति सूर्योदय हुआ उदय तो कब से हो गया पहाड़ के कारण दिखता नहीं तो जब दिखता है तो उदय उदय कहते उदय जैसे इसलिए बस उद्य दिया कथम सविता ऊर्धति अर्वांगअस्तमेती उर्ध्व ऊपर उदय होगा और नीचे अस्त जाएगा कैसे पर्वत छिद्र प्रवेशाद सविद्र प्रकाश से पर्वतउ छिद्र ऊपर प्रवेशिद्र से प्रवेश होता है सविता प्रकाश ऊपर से दिखता है कहीं नीचे छिद्र में प्रवेश होगा कहीं दिखता है नीचे तो भी कभी अस्त होगा नीचे प्रकाशस्य छिद्रवृत पर्वतरुपरी तन छिद्रवेशवर्ती उपरी प्रसारित नेत्रण नीचे प्राणी है और सूर्य को के देखेंगे ऊपर देखेंगे आगे देखेंगे तो सावित्रकाश पश्यता तद्यान्यवसिता उपलभ्यते पहाड़ के ऊपर दिखिया सूर्य उदय हुआ ग्यारह बजे बारह बजे दिखिया पहाड़ के ऊपर सूर्य दिखता है प्रदेशांतरित दृश्य मानव और कुछ समय के बाद अस्त के समय नीचे इधर कहीं पहाड़ नहीं तो नीचे दूर में दिखता है तो लगता है कि अधस्ता वो अस्त में नीचे जिसे अस्त जाता है यथा उपरिष्टाद अत्र उपलब्ध अब अब तीर यहाँ रहते हुए देखेंगे ऊपर मेघ अब मेघ ऊपर दिखता है किन्तु उसके ऊपर पहाड़ में जाए ऊपर दिखेंगे तो मेघ नीचे दिखेगा जो आकाश से जाने में वावी जाने में जाते है एरोप्लेन में ऊपर बहुत जो चले जाएंगे तो बादल नीचे दिखता है ऊपर अपने पहाड़ में सही पहाड़ी के ऊपर चले जाएंगे तो मध्य में चातुर्माश में थे जैसे बादल चलते हैं वो बादल चलते तो कमरा के अंदर आ जाते हैं जैसे बादल दिखता है सो आते ऊपर पहाड़ में जाओ तो नीचे भी दिखेगा बादल चलते है। दिखता है ऊपर तो दूरा दृश्य भूतल लगनश्च ऊपर से देखेंगे तो मेघ लगता है नीचे लगा हुआ भूतल में पहाड़ के ऊपर चढ़ जायेंगे तो मेघ नीचे दिखता है मेघ लगेगा कि भूतल में ही ऐसे निचे इत अवश्य होते निश होता है तथा ऐसे सूर्य के विषय में भी ऊपर जाकर देखेंगे तो लगा नीचे अस्त हो रहा है और निचे होकर देखते हैं तो लगता है पहाड़ के ऊपर उदय होते है उसको लेकर उदयता अध गया भोग काल से अविरोधी न आधिकम आपाद्य कोई पुराण के साथ विरोध नहीं हुआ भोग काल अधिक हुआ निवासी प्राणी की अपेक्षा अतिशयत्व अमृता लिंग चिन्ह से अतिशयत्व अमृता पूर्व की अभेश दक्षिण दक्षिण इस प्रकार तथा रिगादि अमृत उपजीवी नाम अमृताराम रिगादि के जो अमृत है उसको आश्रित करने वाले जो देवता अमृत उन द्विगुण उत्तरोमृत उत्तर में वीरवत्तम दुगुण उत्तरोधिक उत्तर अनुय कल तथा का भोग कालाधिक सती भोग कालाधिक का अनुसार दुगुना द्वगुण उसमें वीरवत्तम अनुमत भोग काल दिगुण लिंग भोग काल द्विगुण अनुसार उसमें इतने इतने आधिक है यू भोग कालम आकल्य उद्यम तदभाव ज्ञावा उपरम अग्न आदि मुखत्व दृष्टिमतम तत्सव विदुषे कल्य सम जो पहले का भोग कालम आकल्य देवता देखते हैं अभी भोग का अवसर नहीं है तो उदासीन रहते हैं। जो भोगकाल समाप्त सप्त हुआ उस उत्साह वाले हो जाते हैं उद्यम करते हैं। देवता में जैसे भोग काल को जानकर के उद्यम न करना ज्ञाता तो भोग काल का अभाव नहीं भोग काल अभी नहीं है अवकाश नहीं तो परम हो जाते उदासन रहते और अग्नि आदि मुख प्रधान होकर भोग करते वसुवाधि देव जैसे देवता लोग दृष्टि मात्री को प्राप्त करते है तम विदुषो भी कल्पेते उपासक भी सब कुछ इस प्रकार है देवी समान समम तत्व तो देवता के समान उपासक हो जाता है उद्यम संवेषनादि देवादी नाम विदुष से समानम उद्यमना संवेषण आदि से दृष्टि मात्र ने तृप्ति अग्नि आदि मुखम जितने कहा गया देवान रुद्रा, रुद्रादी नाम रुद्रादि देव और उपासक उन्हें समान है मधुविद्या यथाव चार दिशा की चार पंच भी पर्यायी क्रमेण मुक्तिफल मधु विद्या मधु विद्या मधुविद्याया मधुविद्या मुक्तिफल मुक्ति फल मुक्ति मुक्ति में मुक्ति फल क्रमेण क्रम से मुक्तिफल देने वाली इसको दिखाने के लिए अनंतर वाक्यम आह। अनंतर वाक्य को कहते व्याख्या करने करनी भाष्यमी कृत एवं नहीं ना। नाम स्वकल, तत कर्म फल उदयअस्तम स्वकर्मफलोग निग्रह तत्कर्मफलोपभोक्षणीजाता आत्मनिहृत तस्दनतर प्राणी जातानि अतः प्राणी अग्रह कालाद्व आत्मनि संग आत्मन्युदेत उदगम्युदेता उदेति त्राणीनाभा उदेता न एक मध्य स्वात्मन स्था मंत्रता उसके पश्चात उदय होने के बाद आगे उदय फिर नहीं होंगे नास्तमेता देखो नास्तमेता कह तो के पहले कर तो कि बाद में नास्तमेता नास्तमे कल नास्तमेता नास्त एक अल एव मध्यस्थाता एक अल मध्य में रहेगा श्लोक उसको कहने के लिए आगे मंत्र रहे है कृत्वा एवं उदयास्तम प्राणी नाम प्राणियों का उनकी दृष्टि से उदय उदयन उदय और स्तमन को मान करके स्वकर्म फलभोग अनुग्रह कर्म फलभोग फल के कारण अनुग्रह देवता करते उपास हो कर्म फल भोग क्षय कर्म फल भोग समाप्त होने पर तानी प्राणी जाता नहीं आत्मनि साहित्य प्राणियों को अपने में इकट्ठी करके तथा तस्मादरम उसके पश्चात प्राणी अनुग्रह काल के पश्चात आत्मनि उदित्य अपने स्वरूप में उदय होकर के आदित्य हो। करता है आदित्य उदगम्य यान प्रति उदय थी जिनके प्रति उदय होते सूर्य तेम प्राणी नाम अभाव तो प्राणी अपने में ही रह आदित्य रूप हो गए अलग नहीं रहे इसे स्वात्मस्थ अपने स्वरूप में स्थित नहीं व उदय था आदित्य फिर उदय किसके लिए होगा प्राणी के दृष्टि से था और तो प्राणी आत्मस्थ होगी इसे सूर्य उदय नहीं होगा न अस्तमय उदय है ना को प्राप्त करेगा एक एक रखाथ अनावयव निरवय होकर अपने स्वरूप में रहेगा अनुग्रह कालाद अनतर शतस्मातर ये जो तता आया तत्शन प्राणी अनुग्रह काल के पश्चात आगे दे दिया भाष्य में प्राणी अनुग्रह काला दुर्ध सन ब्रह्मीभूत वर्तमान जो ब्रह्म स्वरूप हो गया ब्रह्म कार्य ब्रह्म आत्मनि उदेत्य स्वहिमिन प्रकाशम लब्धा आत्मनि उदय होगा अर्थात स्वमहिमा में स्थित होकर क्यों स्थाता प्रयोगात, ऐसे रहेगा मध्यस्थाता लूट ल रहेगा क्रम मुक्ति रिवक्षिता <रत्र> क्रम मुक्ति तथा विद्वत अनुभव प्रमाणी ये क्रम मुक्ति के लिए विद्या उपासक का अनुभव प्रमाण देते हैं तत्र तस्वीर विद्वान कोई उपासक वस्वादि समाचारेवता रूप होकर के वो जैसे अमृत सेवन करते थे ये उपासक जैसे अमृत सेवन किया उसके जैसे समाचार किया वस्वादि देवता के समान रोहितादी अमृत भोग भागी रोहितादी अमृत रूप भोग करने वाले यथोत तो क्रमेण स्व आत्म सविता रत्मतर उपेत्य अपने को सूर्य रूप से मान करके समाहित तो हो कर उपास कर एक मंत्र दृष्ट आगे मंत्र है उसको देख करके उठित तो आया अन्य स्मय पृष्ठवती जगा तो अन्य के लिए कहा अन्य ने पूछा वहा जो गया था सूर्य उदय अस्त में होते ऐसे पूछा पूछने पर उत्तर दिया टीका मेरे क्रम मुक्ति सप्तम अर्थ तत्र कच्चित विद्वान तत्व मतलब क्रम विषय में ऐसे कोई जा करके आया अन्य उन्हें पूछा तो उसको बताया यथोत क्रमेण अशोभ आदित्य देव जैसे पहला आया ऐसी क्रम से इत्यादि ना पंचामृतत्व स्थित पांच अमृत है चार विद्यस्य में चार एक विद्वान आत्म, आत्म स्वरूप हो गया आत्म उपेत्य अहंग्रह न गृह अहंग्रह उपासना करके जो आदित्य है ब्रह्मस्वरूप में ही हूँ ऐसे उपासना करके आदित्य रूप को प्राप्त किया उसके बाद तो जो आया किसी ने पूछा तो उसको कहा कथम प्रश्न इताकं कैसे प्रश्न क्या प्रश्न दिया यतस्तम आगत ब्रह्म लोका तहोरात्राध्याम परिवर्तमान सविता प्राणीना आयु शपय अस्क एव पृष्ठ प्रत्यह जहाँ से जिस ब्रह्मलोक से तुम आप आए वहां भी क्या दिन रात की दरा परिवर्तन होते है सूर्य प्राणियों के सूर्य प्राणियों के आयु को नष्ट करते है जिस प्रकार यहाँ हमारे आयु समाप्त करते सूर्य क्योंकि सूर्य उदय अष्टम के द्वारा काल रूप होकर के प्राणियों के आयु के समाप्त करते है कहा टीका में लब ब्रह्मोपदेश ब्रह्म विद्यावस्थाया ब्रह्मणो विवृक्तावस्थाया कचित पृष्ठ प्रत्युवाद लब्ध ब्रह्मोपदेश ब्रह्म प्राप्त किया ब्रह्मविद्या था पश्चात ब्रह्म विवस्था विवस्था में किसने पूछा उसको उत्तर दिया कथम प्रति क्या उत्तर दिया तत्र यथा पृष्ठे जो पूछा यथोत्ते चरते उसे अर्थ में ऐसा श्लोक भवती उन्होंने कहा इसे अर्थ में आगे मंत्र है उक्तो तेनालीर वचन विदम इस श्रुति का वाक्य है। इस योगी ने उपासक ने कहा आगे का मंत्र उपदेश दिया जो उपासक ब्रह्म लोग जा करके वापस आकर के उपदेश किया वो ऐसे मंत्र है श्रुति कहती ओ सर्वा सर्व ब्रह्म ब्रह्म निराकु मां ब्रह्म निराकर निराकर निराकर उपनिषत्सु धर्मा शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यव बादराय शूद्रभाष्यतौ वंदे तो भगवत तो ईश्वर गुरुरात्ती मूर्तिहा हाय दक्षिणामूर्त न